जगत तरैया घोर की नंबर थ्री प्रेम मगन जो साधजन तीन गति कहीं न जा

रोय रोय गावत हंस दयात पटी जे रहे तीन को मतोगा त्रिभुवन की संपत्ति दया

तुम समय जानत सारूँ दरत पग पड़त कहू उम गी गात सब दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक सने

हसी गावत रो रोवत उठ गिरी गिरी परत यदी पै हरी रस चस को दया सहे कठिन तन पी वीरह ज्वाला उपजी हिए

राम सने ही मन मनमोहन मोहन, मोहन सरल तुम देखन दाचाय काग उड़ावत करथ कई निहारत बा

प्रेम सिंधु में मन परो नानिक सन को कोई ए शकील देखे यह जुनू नहीं तो क्या है कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा परमात्मा की खोज में

प्रेम का मार्ग पागलों का मार्ग है तुम तो परमात्मा के हो सकते हो परमात्मा तुम्हारा कभी भी ना होगा क्योंकि तुम्हारा होने के लिए तो एक बात जरूरी होगी कि तुम बचो तुम बचो तो ही कोई तुम्हारा हो सकता है परमात्मा को पाने की अनिवार्य शर्त तो एक ही है कि तुम मिटो

तुम मिट जाओगे तो ही परमात्मा प्रकट होगा तुम तो बचोगे नहीं तभी परमात्मा होगा इसलिए एक बात पक्की है तुम परमात्मा के हो सकते हो परमात्मा तुम्हारा कभी भी नहीं होगा तुम तो बचोगे ही नहीं दावा कौन करेगा मैं हो तो मेरा हो सकता है। मैं ही ना बचे तो फिर मेरा कैसा तो परमात्मा के रास्ते पर खोना ही खोना है प्रेमी को

पाने की बात ही व्यर्थ है और मजा यही है कि उस खोने में ही पाना है डूबना ही डूबना है उबरने की बात व्यर्थ है और मजा यही है कि उस डूबने में ही उबरना है ठीक मझधार में मिल जाता है किनारा मिटने का साहस चाहिए और मिटने के साहस में जो पहला कदम है वो बुद्धि को गमाने का है होशियारी गमाने का है

चाला की गवाने का है गणित हिसाब और तर्क गमाने का है इसलिए प्रेम की राह है दीवानों की राह है मस्तों की राह है हिम्मतवरों की राह है ज्ञान के रास्ते पर तो दुकानदार भी जा सकता है क्योंकि गणित साफ सुथरा है प्रेम के रास्ते पर सिर्फ जुआरी ही चल पाते क्योंकि खोना है सब

और पाने का कुछ पक्का नहीं पाना तो होगा ही नहीं खोना ही खोना होगा इतना विराट हृदय हो कि हार को ही जीत मान लो कि मौत को ही जीवन मान लो कि मिट जाने को ही पहुंचना मान लो तो ही प्रेम के रास्ते पर द्वार खुलता है समझदार के लिए प्रेम का रास्ता बंद है

इसलिए प्रेम के रास्ते को हम कहें मधुशाला का मार्ग शराबी का मार्ग प्रेम शराब है सच तो यही है कि तुम और, और तरह की शराबें खोजते हो क्योंकि प्रेम की शराब को डालने का तुम्हें अब तक विज्ञान नहीं आ पाया तुम्हें मधुशाला जाना पड़ता है क्योंकि मंदिर अभी तुम्हारी मधुशाला नहीं बन सका तुम्हें अंगूरों की शराब पीनी पड़ती है

क्योंकि आत्मा की शराब पीने की तुमने अब तक क्षमता नहीं जुटाई तुम्हें छोटी छोटी सस्ती बेहोशी खोजनी पड़ती है क्योंकि परम बेहोशी की भाषा तुम्हें भूल गई है परमात्मा परम बेहोशी है आज के सूत्र बड़े अद्भुत हैं भक्त के ठीक हृदय से निकले जैसे भक्त का हृदय खिले

एक एक सूत्र एक एक कमल की पखुड़ी है ख्याल से समझना प्रेम मगन जो साधजन तिन गति कही न जात रोय रोय गावत हंसत दया अटपटी बात अटपटी बात अटपटी बात का अर्थ होता है जो तर्क में न बैठे

गणित में ना समाए हिसाब की पकड़ में ना आए अटपटी बात का अर्थ होता है उल्टी बात पाना हो तो गमाना पड़े पहुंचना हो खोजाना पड़े किनारा मिलने का एक ही उपाय हो कि नौकर ठीक मछधार में डूब जाए उल्टी बात

इसलिए तो कबीर ने उलट बांसियां कही उलट बांसी का अर्थ होता है जैसा तर्क में नहीं घटता वैसा जीवन में घटता है कबीर ने कहा है नदिया लागी आग अब नदी में कहीं आग नहीं लगती नदी में आग लग जाएगी तो फिर आग को बुझाओगे कैसे नदी में आग नहीं लगती

नहीं लग सकती यह गणित विज्ञान तर्क के नियम के प्रतिकूल लेकिन कबीर कहते हैं जीवन में ऐसा ही हो रहा है जो नहीं हो सकता वही हो रहा है आदमी परमात्मा है और भिखारी बना है नदिया लागी आग आदमी अमृत है और मौत के सामने थरथर कांप रहा है नदिया आगी लाग नदिया लागी आग

आदमी अविनाशी है शाश्वत है सदा से है और सदा रहेगा स्वयं परमात्मा उसके भीतर विराजमान है और दो दो कौड़ी की चीजों के लिए गिड़गिड़ा रहा है बिल्ला रहा है भिक्षा पात्र लिए जैसे कोई सम्राट भिक्षा पात्र लिए भीख मांगता हो नदिया लागी आग जो नहीं होना चाहिए

वह हो रहा और जहां सारा ऐसा उल्टा सीधा हो गया हो वहां तुम गणित से परमात्मा तक न पहुंच सकोगे वहां तो तुम्हें कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा ऐसा रास्ता जो इतना ही अटपटा हो जितना अटपटा जीवन हो गया वही तुम्हें बाहर ले पाएगा ले जाएगा अटपटी बात का अर्थ होता है समझो

सूरज को तुम सुबह उगते देखते हो तो किसी को संदेह नहीं सूरज पर तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलते कभी जो कहते हैं हम मानते हैं कि सूरज है नहीं ना तो मानने वाले मिलते ना ना मानने वाले मिलते सूरज है ही सभी के अनुभव में तो ना तो कोई आस्तिक है ना कोई नास्तिक है सूरज है संसार के संबंध में हम सपते हैं कि है

क्योंकि अनुभव में आता आंख के सामने हाथ छू सकते कान सुन सकते हैं जीप स्वाद ले सकती इंद्रियों के भीतर है परमात्मा इस तरह तो इंद्रियों के भीतर नहीं है ना आंख को दिखाई पड़ता ना हाथ से छू सकते हैं ना कान सुन सकते तो जो आदमी परमात्मा में भरोसा करता है बड़ा अटपटा आदमी संसार में भरोसा तो अटपटी बात नहीं

गणित युक्त थे तर्क के भीतर है लेकिन परमात्मा में भरोसा तो बिल्कुल अटपटी बात है जिसे देखा नहीं जिसे छुआ नहीं जिसे कभी अनुभव नहीं किया उस पर भरोसा जुआड़ी कर सकते हैं। अज्ञात पर भरोसा बड़ी हिम्मत चाहिए

सूरज पे भरोसा करने के लिए कोई हिम्मत तो नहीं चाहिए लेकिन परमात्मा पे भरोसा करने के लिए तो एक अपूर्व साहस चाहिए ऐसा साहस जो सब तर्क जाल को एक तरफ उठा के रख दे, ऐसा जीवन में एक ही द्वार है हमारे हृदय में और वो द्वार है प्रेम का प्रेम के क्षण में ही तुम कभी कभी तर्क जाल उठा के एक तरफ रख देते हो

किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया फिर तुम सब हिसाब किताब छोड़ देते हो फिर तुम कहते हो आप प्रेम ही हो गया अब हिसाब किताब कैसा तुम सब दांव पर लगाने को तत्पर हो जाते हो मजनू ने सब दांव पर लगा दिया ना तुम मजनू हो जाते हो फिर सोच विचार काम नहीं पड़ता है, फिर तुम कहते हो अब कुछ हृदय की बात है यहां सोच विचार बीच में नहीं आया

एक युवक ने अपनी प्रेसी के पिता को जाकर कहा कि महानुभाव आपकी बेटी से विवाह करने को उत्सुक हो बाप हिसाब किताबी आदमी जैसा कि बाप को होना चाहिए उसने युवक को गौर से देखा और कहा कि तुम्हारे विवाह की इस आकांक्षा का क्या कारण है उस युवक ने कहा क्षमा करें कारण कुछ भी नहीं प्रेम हो गया है

कारण कुछ भी नहीं प्रेम कोई कारण थोड़ी है प्रेम तो कुछ ऐसी बात है जो सब कारण के जाल को तोड़कर प्रकट होती प्रेम कोई कारण नहीं है प्रेम तो कुछ अज्ञात से आता तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम तो अवस हो जाते हो इसलिए प्रेमी परवस हो जाता है बिल्कुल अवस हो जाता असहाय हो जाता है

कुछ घट रहा है जो उसकी सीमा के बाहर जो उसके नियंत्रण के बाहर है साधारण जीवन का प्रेम ही तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाओ कि पुरुष के प्रेम में यह भी तुम्हारी सीमा और नियंत्रण के बाहर है तुम्हारे कब्जे के बाहर है तुमसे बड़ा है तुम्हें घेर लेता है तुम इसे नहीं घेर पाते तुम्हारी मुठ्ठी छोटी पड़ जाती तुम्हारी मुठ्ठी इसे नहीं बांध पाती ये तुम्हारी मुठ्ठी को बांध लेता है

तो फिर परमात्मा के प्रेम की तो बात ही क्या कहनी वो तो विराट का प्रेम है वो तो अनंत का प्रेम है वो तो शाश्वत लगाव है जब किसी के जीवन में परमात्मा के प्रेम की किरण उतरती तो अटपटी बात हो जाती जो साधारणता नहीं होनी चाहिए मीरा नाचने लगी गांव गांव सब भूल गई व्यवस्था राज घर की महिला थी

पागल की तरह सड़कों पर भीड़ भरे बाजारों में मंदिरों में नाचने लगी घर के लोग परेशान हुए होंगे जहर का प्याला भेजा था तो समझदारी से भेजा था दुश्मनी से नहीं ख्याल रखना दुश्मनी का क्या कारण था जहर का प्याला भेजा था कि ये मीरा अब एक परिवार के लिए अपमान हो गई अपयश का कारण हो गई ये मर जाए तो बेहतर

यहां परमात्मा प्रकट हो रहा है मीरा में और घर के लोग बेचैन इसे प्रतीक समझना जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा की किरण उतरेगी तुम्हारी बुद्धि बेचैन होने लगेगी बुद्धि यानी घर के लोग बुद्धि यानी हिसाब किताब बुद्धि यानी तर्क जाल जब तुम्हारे हृदय में प्रेम की किरण उतरेगी तो थोड़ा सांथ देना उसका अंत बुद्धि बहुत मजबूत है मार डाल सकती द्वार बंद कर दे सकती

अक्सर ऐसा हुआ है अक्सर तुम्हें भी अनुभव हुआ होगा कभी कभी ऐसा होता है कोई बात पकड़ने लगती है तो तुम घबरा तुम जल्दी से बुद्धि को जोर से जकड़ लेते तुम कहते ये कैसी बात ये कैसे होने देंगे यहां मेरे पास लोग आते वो कहते हैं ध्यान करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है कि ना चूठे मगर कोई भीतर से पकड़ लेता

जैसे पैर में जंजीरें अचानक पड़ गई जाते जाते रुक जाते एक भाव उठता है कि क्या कर रहे हैं ये तो पागलपन है बुद्धि विपरीत है हृदय के और बुद्धि के लिए प्रेम पागलपन है इसलिए जो बुद्धि की मान के चलेंगे उनके जीवन प्रेम शून्य हो जाते उनके जीवन में फिर अटपटी बात नहीं घटती और जिसके जीवन में अटपटी बात नहीं घटती उसके जीवन में कमल नहीं खिलते कमल बड़ी अटपटी बात

देखा कीचड़ में खिलता है अब और अरपट्टी बात क्या होगी गंदगी में खिलता है इतना सुंदर कुरूप कीचड़ में खिलता है इसलिए तो उसको पंकज कहते पंकज का अर्थ होता है कीचड़ पंकज कहते कमल को कीचड़ में खिला कीचड़ में खिलना नहीं चाहिए सच तो यह है कमल अगर सोने में भी खिले तो भी चमत्कार होगा

लेकिन कीचड़ में खिलता है तब तो चमत्कार का कहना ही क्या कमल अगर हीरे जवाहरातों में भी खिले तो भी चमत्कार होगा क्योंकि हीरे जवाहरात मुर्ना हैं कमल जीवंत कीचड़ में खिलता है जहां सिर्फ बदबू के गंदगी के कुछ भी न था जहां से तुम नाक पर रुमाल रख के निकलते वहां खिलता है और अपूर्व सौंदर्य और अपूर्व सुगंध को फैला देता है अटपटी बात है शरीर के की ही कीचड़ में परमात्मा एक दिन खिलता है अटपटी बात है।

काम वासना के ही कीचड़ में प्रेम का कमल एक दिन खिलता है अटपटी बात है जब मैंने पहली दफा लोगों से कहा कि संभोग से ही समाधि तक पहुंचा जाता है लोग अब तक नाराज कहते हैं यह अटपटी बात ठीक नहीं है कहनी नहीं चाहिए मैं इतने कह रहा हूं कि कीचड़ में कमल खिलता है कुछ और नहीं कह रहा हूं उसको मानवीय तल पर खींचकर ला रहा हूं कीचड़ कमल के प्रतीक

और अगर कीचड़ में कमल न खिलता हो तो छोड़ दो सब आशा फिर कमल कभी नहीं खिलेगा क्योंकि तुम सिवाय कीचड़ के और कुछ भी नहीं हो कोई भी कीचड़ के सिवाय कुछ भी नहीं लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है जब बुद्ध बुद्ध हो जाते हैं तो क्या हुआ कीचड़ में कमल खिल गया तुम अभी कीचड़ हो बुद्ध कमल हो गए भेद

आज दिखाई पड़ रहा है लेकिन कल अगर तुम्हारा कमल भी खिलेगा तो तुम भी बुद्ध जैसे हो जाओगे और एक दिन बुद्ध भी तुम्हारे जैसे कीचड़ थे जब मैं कहता हूं संभोग समाधि बन जाती कीचड़ कमल बन जाता और काम ही राम बन जाता तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि अटपटी बात घटती तर्कयुक्त तो नहीं है अगर तर्कशास्त्रियों से पूछा जाता है कि क्या कीचड़ में कमल खिल सकता है

तो तर्कशास्त्री तो कहते यह हो नहीं सकता यह कैसे हो सकता है? कहां कमल कहां कीचड़ अगर तुम्हें भी पता ना हो कि कीचड़ में कमल खिलता हो तुम किसी ऐसे देश में पैदा हुए हो जहां कमल नहीं होते और एक दिन तुम्हारे सामने कीचड़ का एक ढेर और एक तरफ कमल की एक राशि लगा दी जाए तो क्या तुम कल्पना भी कर सकोगे कि यही कीचड़ कमल हो गई असंभव अटपटी बात

प्रेम मगन जो साध जन तिन गति कही न जात रोय रोय गावत हंसत दया अटपटी बात प्रेम मगन जो साध जन जो प्रेम में मगन हो गए हैं ऐसे साधु पुरुष ये साध शब्द बड़ा प्यारा है विकृत हो गया भाषा को उसमें पढ़ने जाओगे

तो साधु का अर्थ होता है महात्मा तपस्वी लेकिन साधु शब्द का ठीक ठीक अर्थ केवल होता है सरल सीधा सादा जो सीधा साधा इतना सरल कि जिसके जीवन में कोई बुद्धि के जाल तर्क जाल नहीं है, बुद्धि बड़ी तिरछी तिरछी बुद्धि बड़ी चालाक, बड़ी कपटी

बुद्धि करती कुछ दिखाती कुछ होता कुछ भीतर कुछ बाहर कुछ बुद्धि बड़ा पाखंड जो बुद्धि के पाखंड से मुक्त हो गया वो साधु जन, जो जैसा भीतर वैसा बाहर जिसके बाहर और भीतर में अब जरा भी अंतर नहीं वही कहेगा जो है वही होगा जो कहा है

तुम उसे स्वाद लो उसका कहीं से तो एक ही जैसा पाओगे बुद्ध ने कहा है साधु ऐसा जैसे सागर का स्वाद कहीं से चखो खारा, कभी चखो खारा, दिन में की रात सुबह की सांझ अंधेरे के उजेले इस किनारे के उस किनारे इस तट की उस तट कुछ भेद नहीं पड़ता साधु सागर जैसा एक ही उसका स्वाद है

कपटी का अर्थ होता है उसके स्वाद अनेक है कपटी का अर्थ होता है उसके ऊपर बहुत मुखाव मुखोटे लगे अपना चेहरा उसने छिपा रखा है जब जैसी जरूरत होती है वैसा नकाब लगा लेता है साधु का अर्थ होता है जिसने अपने चेहरे को खोल रखा है जैसा है वैसा है साधु का तुमने जो अर्थ सुन रखा है वो तो उल्टा ही है

तुम तो साधुकार समझते हो जिसने बड़ी साधना की है साधुकार जिसने साधना की तुम्हें लगता है लेकिन साधना का तो मतलब यह हुआ कि अब वो सरल ना रह जाएगा साधना तो उसी को पड़ता है जो सरल नहीं सरल को कहीं साधना पड़ता बच्चे साधु हैं साधा क्या है उनने स्वाभाविक है जो स्वाभाविक वही साधु जिसने साधा

वो कुछ का कुछ हो जाएगा साधने का अर्थ ही होता है भीतर कुछ था ऊपर से कुछ आरोपित कर लिया भीतर क्रोध था ऊपर करुणा दिखलाने लगे भीतर वासना थी ऊपर ब्रह्मचर्य प्रकट किया भीतर लोभ था भारी लोभ था बाहर त्याग किया भीतर कुछ और आकांक्षा जलती थी और बाहर आचरण कुछ और बना लिया इसी को तुम साधु कहते हो

दया इस तरह के व्यक्ति को साधु नहीं कहती दया के साधु की परिभाषा है प्रेम मगन जो साध जन। वो जो प्रेम में मगन है जो प्रेम में सरल हैं जो प्रेम में डुबकी लगा रहे हैं जो प्रेम के पागलपन में उतरने को राजी हैं तिन गति कहीं न जात उनकी गति कहनी बड़ी मुश्किल

उनके पैर डगमगाते जैसे शराबी के डगमगाते उनके रोए रोए में मस्ती है उनके उठने बैठने में एक गीत है उनकी श्वास श्वास में संगीत है और उनके जीवन में तुम संगति ना पाओगे संगीत जरूर पाओगे संगति कंसिस्टेंसी

तो उनके जीवन में होता है होती है जिन्होंने आचरण को साथ लिया है साधु के जीवन में संगति ना पाओगे संगीत जरूर पाओगे प्रतिपल पाओगे एक अपूर्व संगीत बज रहा है लेकिन तुम ऐसा ना पाओगे कि जो उसने कल किया था वही वो आज कर रहा है कल कल था आज आज है आज जो परमात्मा कराएगा वो करेगा कल से उसका कोई बंधन नहीं है

इसलिए साधु की भविष्यवाणी नहीं हो सकती तुम यह नहीं कह सकते कि कल वो क्या कहेगा क्या करेगा कल आएगा तभी पता चलेगा साधु को भी पता नहीं है कि कल क्या होगा कल जो परमात्मा कराएगा वही करेंगे जो दिखाएगा वही देखेंगे जैसा नचाएगा वैसा नाचेंगे साधु का अर्थ है जिसने अपने को समर्पित किया परमात्मा के हाथों में जिसने अब

अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना बंद कर दिया है जो नि, निमित्त मात्र हो गया जो कहता तुम जैसा करोगे पत्ता हिलेगा तुमने हिलाया तो हिलेगा नहीं हिलेगा तुमने नहीं हिलाया तो नहीं हिलेगा साधु का अर्थ है जिसने अपनी मर्जी से जीवन छोड़ दिया और प्रभु मर्जी से जीने लगा इसलिए तीन गति कही ना जात साधु की गति फिर ऐसी ही अटपटी हो जाती जैसी परमात्मा की गति

साधु परमात्मा का ही छोटा सा रूप हो जाता है रोज रोज नए नए फूल खिलते रोज रोज नए गीत लगते। अगर तुम ऊपर ऊपर संगति खोजने जाओ तो संगति ना मिलेगी ऐसी संगति तुम्हें महात्मा में मिल जाएगी क्योंकि उसने तो जीवन पे एक ढांचा बिठा रखा है उसका ढांचा बंधा हुआ है

सुना है मैंने एक नाथ के संबंध में एक गांव में एक नास्तिक था और उस नास्तिक से गांव परेशान हो गए सब तरह समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी समझ में ना आए न केवल इतना कि समझ में ना आए वो उल्टा गांव को समझाए कि ईश्वर नहीं गांव उससे बेचैन होने लगा तो उन्होंने कहा कैसा करो एक परम साधु का अवतरण हुआ है एक का तुम उनके पास चले जाओ अब तो तुम्हें शायद वही समझा सके तो समझा सके

नास्तिक गया जब पहुंचा एकनाथ जहां रुके थे जिस गांव में एक शिव मंदिर में ठहरे थे जब वहां पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ खुद भी शक पका गया नास्तिक था फिर भी उसने देखा कि एकनाथ जो कर रहे हैं तो मैं भी नहीं कर सकता वो शंकर जी पे पैर टेके हुए विश्राम कर रहे नास्तिक था शंकर जी को मानता भी नहीं था

मगर तो भी छाती उसकी धड़केगी ये आदमी तो कुछ अजीब सा मालूम होता है शंकर पे पैर टेके हुए ये तो महानास्तिक हालांकि मैं कहता हूं कोई ईश्वर है लेकिन अगर मुझसे भी कोई कहे कि शंकर जी को पैर मारो तो मेरी भी छाती धड़केगी कि पता नहीं हो ना हो कहीं हो ही पीछे कोई झंझट हो ये तो बिल्कुल निश्चिंत लेटे हुए पूछा

महाराज जी आप क्या कर रहे हैं मैं नास्तिक हूं आस्तिकता की तलाश में आया था गांव के लोग भी हद मूड़ हैं कहां भेज दिया आप यह क्या कर रहे हैं एक नाथ ने कहा कहीं भी पैर रखो वही है कहीं भी पैर टिकाओ उसी पे पैर टिकता है उसके अलावा सहारा कौन

कोई अड़चन नहीं है बात तो जरा अटपटी थी पर बात थी तो अर्थपूर्ण जैसे इस आदमी को कुछ दिखाई पड़ा है परमात्मा ही है तो अब कहां पैर रखो कहीं भी रखो वही है हर हालत में पैर उसी पर टिकेगा तब तो क्या फर्क पड़ता है शंकर जी पे टेक लो

खैर उस आदमी ने सोचा कि आदमी है तो कुछ गहरा रुक जाऊं देखूं इसका आचरण क्या करता है और क्या करता है पड़े रहे सुबह हो गई सूरज सिर चढ़ गया उस आदमी ने कहा महाराज मैंने तो सुना है कि साधु ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आप अभी तक विश्राम ही कर रहे हैं एकनाथ ने कहा जब उठे साधु तभी ब्रह्म मुहूर्त

और क्या ब्रह्म मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त में साधु उठते हैं ऐसा नहीं साधु जब उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त मैं कौन हूं बीच में आने वाला जब उसकी मर्जी उठे जब उसकी मर्जी सो जाए इस बात को समझना जब उसकी मर्जी उठे तुम्हारे भीतर बैठा तो वही है अगर उसकी अभी मर्जी उठने की नहीं तो तुम कौन हो उठाने वाले यह निमित्त भाव

ये परिपूर्ण समर्पण मगर ऐसे आदमी के आचरण को संगति नहीं हो सकती फिर एक नाथ उठे भीख मांग लाए बाटियां बनाने लगे बाटियां बनके तैयार हो गई हैं ठोंक ठोंक के उनकी राख झाड़ रहे थे कि कुत्ता आया और एक बाटी ले भागा वो आदमी बैठा देख रहा है, वो तो भागे उस कुत्ते के पीछे

आदमी सोचा कि हद हो गई, अभी तो कह रहा था कि सभी जगह परमात्मा है और इतनी तेजी से भाग रहा कुत्ते के पीछे तो वो भी भागा कि क्या होगा देखे वो भाग के कोई दो मील जाके कुत्ते को पकड़ा हाथ में हंडी भी ले आया है और कुत्ते का पकड़ के मुंह और कहा कि ना समझ हजार दफे तुझसे कहा

कि जब तक घी न लगा लू कभी भूल के बाटी लेके मत भागा कर राम और बिना घी की बाटी खाएं मुझे जस्ता नहीं कुत्ते के मुंह से बाटी छीन के हंडी में डुबाई घी में वापिस सुस्कृदी का राम अपखाओ मजे से साधु का आचरण सरल होगा बालवत होगा

साधु का आचरण साधना का नहीं होगा सरलता का होगा साधा हुआ नहीं होगा कल्टिवेटेड नहीं होगा सहज होगा और प्रतिपल नई उमंग होगी तुम कुछ तय नहीं कर सकते कि साधु कैसा व्यवहार करेगा जिसका व्यवहार तुम तय कर सको वो तो है कल भी ऐसा था परसों भी ऐसा था

आज भी ऐसा है कल भी ऐसा होगा मुर्दा है साधु तो जीवन थे इसलिए साधु का जीवन बड़ा अटपटा होगा प्रेम मगन जो साधजन तिन गति कही न जात उनकी गति कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उनकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती वे क्या करेंगे कोई भी नहीं जानता है वे स्वयं भी नहीं जानते जो होगा होगा

तुम्हें पता है कल तुम क्या करोगे तो फिर तुम्हारा कल अभी से मुर्दा है पैदा नहीं हुआ और मर गया तुम्हें पता है कोई तुम्हें गाली देगा तो तुम क्या करोगे तो तुम परमात्मा को मौका नहीं दे रहे तुमने पहले ही सब तय कर रखा है तुमने निर्णय पहले ही ले रखा है नहीं गाली तो आने दो

तुम पीछे परमात्मा को कहो कि ये आदमी गाली दे रहा है आप तू कर क्या करना है तब हर बार तुम पाओगे कुछ नया उठता है और तब तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रियाएं ना होंगी तुम्हारे जीवन में संवेदनशीलता होगी तुम यंत्रपत व्यवहार ना करोगे अभी तो ऐसा है बटन किसी ने दबाई कि क्रोधित हो गए दूसरी बटन दबाई तो प्रसन्न हो गए अभी तो बटन जैसा मामला है एक बटन दबाई बिजली चल गई एक बटन दबाई पंखा चल पड़ा

अभी तो तुम यंत्र हो अभी तो तुम गुलाम हो और हर कोई जो तुम्हारा जीवन थोड़ा सा समझता है तुम्हारा मालिक हो जाता है क्योंकि जिसको भी तुम्हारी बटने पहचान में आ गई तुम उसके गुलाम हो जाते हो, वो तुम्हारी बटने दबाने लगता है तुमने देखा आमतौर से लोग यही करते पत्नी जानती है कौन सी बटन पति की दबा

पति जानता है कि कौन सी बटन पत्नी की दबाए बेटे बच्चे तक जानते हैं कि बाप की कौन सी बटन दबानी कब दबानी भिखमंगे जानते हैं कि कब बटन दबानी तुम अगर अकेले हो तो भिखमंगा भी नहीं मांगता वो देखता बटन दबी दबेगी नहीं तुम बाजार में खड़े हो चार आदमियों से बात कर रहे हो एक दमाके पैर पकड़ लेता है अब वो जानता है कि इस वक्त चार आदमियों के सामने इज्जत का सवाल खड़ा कर दिया अब अगर दो पैसे न दो देना तुम चाहते नहीं

तुम्हारा मन तो हो रहा है इसका सिर खोल दे दया भाव से तुम दे भी नहीं रहे तुम सिर्फ दे रहे हो झंझट छूटे ये चार आदमी क्या कहेंगे इनकी प्रतिष्ठा का इनके सामने एक प्रतिष्ठा है तो तुम मुस्कुराते हो दो पैसे देते हो भिकमंगा भी जानता है कि तुम दो पैसे उसे नहीं दे रहे तुम अपनी प्रतिष्ठा में डाल रहे हो दो पैसे वो तुम्हारी बटन दबा रहा

तुम अगर अपने को जांचोगे तो तुम पाओगे कि तुम भी दूसरों की बटनें दबाते रहते हो और यह भी तुम पाओगे कि दूसरे तुम्हारी बटनें दबाते रहते हो क्योंकि लोग यंत्रवत हैं साधु की गति नहीं कही जा सकती क्योंकि साधु की कोई बटन ही नहीं और तुम बटन दबाते भी रहो तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा साधु जागृत

और साधु ने अब आचरण से जीना बंद कर दिया है अब वो सरलता से जीता है स्वाभाविकता से जीता है रोए रोए गावत हंसत बहुत मुश्किल है साधु की बात कभी रोता कभी हंसता कभी दोनों साथ साथ भी करता तुम सिर्फ पागलों को ही कभी रोते और गाते एक साथ पाओगे क्योंकि बड़ी अतर्क बात है एक आदमी रो रहा है समझ में आता है कि रो रहा है दुखी है

एक आदमी हंस रहा है समझ में आता है कि सुखी है लेकिन एक आदमी रो भी रहा है और हंस भी रहा है तब जरा अड़चन ये जरा मुश्किल की बात है इसको सुलझाना कठिन ये पहली क्योंकि अगर ये दुखी है तो सिर्फ रोए और अगर ये प्रसन्न है तो सिर्फ हंसे ये दोनों साथ क्यों कर रहा है लेकिन साधु की ऐसी दशा है एक तरफ देखता है संसार और रोता है और एक तरफ देखता है परमात्मा और हंसता है

मध्य में खड़ा है द्वार पे खड़ा है एक तरफ देखता है अथाय, दुख और पीड़ा और लोगों को तड़फते और बिलबिलाते कीड़े मकोड़ों की तरह और रोता है और एक तरफ देखता है प्रभु का परम प्रसाद आनंद की वर्षा हंसता है हंसता भी है रोता भी है रोए रोय गावत हंसत दया अटपटी बात

इसलिए तुम साधु को अगर सच में पहचानने चले हो तो तुम कुछ बातें ख्याल में ले लेना साधु मतवाला है मस्त है। बिना पिए पिए बैठा है बेपिए कहते हैं सबरिंद ए मैसाम मुझे बेखुदी तूने किया मुफ्त में बदनाम मुझे वो जो साधु है वो बिना पिए बैठा है वो तुम्हें ऐसे लगेगा कि पिए बैठा है

अब यह आलम है तेरे हुस्न की खैर होश और मस्ती में इम्तियाज नहीं अब उसे कुछ फर्क नहीं रहा कि क्या होश है और क्या बेहोशी दोनों मिलजुल गए द्वंद्व एक दूसरे में लीन हो गए डूब गए इसलिए हंसना और रोना साथ साथ चल सकता है रो भी सकता है गा भी सकता है हम तो जीवन को बांटकर जीते हैं

हम जीवन की हर चीज को बांट लेते हैं इधर जीवन को रखते इधर मौत को इधर सुख इधर दुख इधर स्वर्ग इधर नरक, इधर प्रेम इधर घृणा इधर अपने इधर पराये, इधर मित्र इधर शत्रु हम तो हर चीज को बांट लेते और जीवन अनबटा है साधु बांटता नहीं जीवन के अनबटेपन को जीता है जीवन अद्वै थे साधु जीवन को उसकी समग्रता में जीता है

जीवन और मौत अलग अलग है नहीं तुमने मान रखे तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मरना भी शुरू हो गया अलग अलग है नहीं तुमने पहली सांस ली उसी दिन आखिरी सांस की शुरुआत हो गई ऐसा थोड़ी कि सत्तर वर्ष बाद एक दिन तुम अचानक मर जाओगे अचानक कहीं कुछ होता है सत्तर साल लगते हैं मरने में धीरे धीरे

धीरे धीरे मरते मरते मरते सत्तर साल में मर पाते हो तो जन्म और मृत्यु कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है जन्म मृत्यु ऐसे ही जैसे तुम्हारा दायां और बायां पैर सांस सांस चल रहे जैसी भीतर जाती श्वास बाहर जाती श्वास अगर जन्म है भीतर जाती श्वास तो मौत है बाहर जाती श्वास सांस चल रहे ये दोनों पैर सांस सांथ ये दोनों पंख सांस सांथ

तुम्हें तो कभी कभी हैरानी होती है अगर तुम रो रहे हो और हंसी आ जाए तो तुम रोक लोगे तुम कहोगे लोग कहेंगे पागल हो मेरे एक शिक्षक चल बसे वो बड़े प्यारे आदमी थे बड़े मोटे तगड़े आदमी थे तरु लता कुछ भी नहीं और बड़े भोले भाले भी थे

और उनका चेहरा देख के ही हंसी आती थी उनके चेहरे पे ऐसा भोलापन था और भोलानाथ कहने से वो चिड़ते थे तो स्कूल में तख्ते पर भोलानाथ लिख देना काफी था घंटे भर उनको परेशान करने के लिए बस वो फिर घंटे भर नाराज ही रहते उनकी उछलकूंद और उनका नाराजगी और उनका डंडे को पीटना और उनका मोटा शरीर और पसीना पसीना हो जाना

वो मर गए तो सब बच्चे भी उनके घर गए मैं उनके बिल्कुल पास खड़ा था उनके चेहरे को देख के मुझे हंसी आने लगी आंसू भी गिर रहे मैंने बहुत कोशिश की कि हंसी रोक लू क्योंकि ये बात तो जचेगी नहीं कोई मर गया और कोई हंसे और मैं रो भी रहा था मैं दुखी भी था क्योंकि सबसे ज्यादा उनको मैं नहीं सताया था तो सबसे ज्यादा मैं ही दुखी था

सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ था अब दोबारा वैसा सुख न मिल पाएगा तो इसलिए मेरा उनसे लगाव भी था उनका मुझसे लगाव भी था तभी उनकी पत्नी आई भीतर से और एकदम पछाड़ खा के उनके ऊपर गिर पड़ी उसने कहा हाय मेरे भोला नाथ तब फिर तब फिर मैं नहीं रोक पाया

कि जिंदगी भर हम भोलानाथ कह के उनको परेशान करते रहे और ये उनकी खुद पत्नी मरे हुए पति को फिर वही बात कह रहे अगर उनकी आत्मा कहीं आस पास होगी तो वो एकदम उछलकुंद करने लगेगा। तो मैं रोता रहा और हंसी फूट पड़ी बहुत डांटा डपटा गया और कहा दोबारा तुम किसी के मरने में जाने ही मत

मैंने उनसे पूछा लेकिन इसमें बात क्या है दोनों बात एक साथ नहीं घट सकती उन्होंने बकवास नहीं सारे लोगों ने समझाया घट सकती है कि नहीं घटती इसमें विचार नहीं करना है लेकिन जब कोई मर गया हो तो रोना संगत है हंसना असंगत है और फिर दोनों साथ साथ तो बिल्कुल ही पागलपन लेकिन तुमने कभी ख्याल किया छोटे बच्चों को रोते देखा

छोटा बच्चा अगर ज्यादा हंसे तो धीरे धीरे हंसी रोने में बदल जाती इसलिए गांव में माताएं कहती हैं कि ज्यादा मत हंसो बेटे नहीं तो रोने लगोगे क्योंकि छोटे बच्चे को अभी विभाजन साफ साफ नहीं हुआ है अभी अद्वैत में अभी हंसता है तो हंसी धीरे धीरे रोना बन जाती रोता है तो हंसी बन जाती अभी विपरीत विपरीत नहीं है अभी कहीं सब चीजें जुड़ी हैं साधु फिर जुड़ जाता है

साधु फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है इसलिए जीसस ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे बालवत तो साधु का अर्थ साधक मत लेना साधु का अर्थ जो पुनः छोटे बच्चे की जैसा हो गया पुनः हो गया निर्दोष अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं

साधु को अपनी हालत का भी पता नहीं रहता लापता हो जाता जैसा परमात्मा बेपता है ऐसा ही साधु भी बेपता हो जाता बेपते से जुड़ोगे तो बेपता हो ही जाओगे अज्ञात से जुड़ोगे तो खुद भी अज्ञात हो जाओगे अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको मैंने औरों से सुना है कि परेशान होंगे

साधु को औरों से पता चलता है कि तुमने क्या किया कि तुम हंस दिए कि तुम रो रहे थे कि तुम पागल हो गए थे कि रास्ते पे नाच रहे थे लोग जब कहते हैं तब उसे पता चलता है क्योंकि जब वो किसी कृत्य में होता है तो पूरा पूरा होता है ऐसा दूर खड़े होकर देखता नहीं यही तो साक्षी और भक्ति के मार्ग का भेद है साक्षी के मार्ग पर तुम सदा दूर खड़े होकर पार खड़े होकर देखते हो तुम सदा दृष्टा हो कुछ भी हो रहा है तुम दूर रहते हो

अछूते खड़े रहते प्रवेश नहीं करते घटना में भक्ति का अर्थ है दूर नहीं खड़े रहना दृष्टा नहीं बनना है भोगता हो जाना है भक्ति यानी बिल्कुल भोक्ता हो जाना डूब जाना है। जो हो रहा है उसमें ऐसे डूब जाना है कि तुम्हारा कोई कोना कांतर भी अछूता ना रह जाए तुम्हारा रोवा रोआ डूब जाए तल्लीन हो जाए कृत्य तप पूर्ण होता है

जब तुम्हारी चेतना उसमें पूरी डूब गई होती जब तुम दृष्टा नहीं रहते भोगता होते हो जब तुम इस तरह भोगता होते हो कि तुम बचते ही नहीं अलग भोग ही बचता है उस परम भोग का नाम भक्ति है और जब तुम बिल्कुल मिट जाते हो करते में गीत गाते वक्त गीत गाना ही बचता है गीत गाने वाला नहीं नाचते वक्त नाच बचता है नर्तक नहीं भजन में भजन ही बचता है भजनीक नहीं

जब झुकता है भक्त परमात्मा के चरणों में तो सिर्फ झुकना ही होता है वहां वहां कोई झुकने को देखने वाला नहीं होता पीछे खड़ा कि देख भी रहे हैं कि मैं झुक रहा हूं अगर तुम देख रहे हो कि तुम झुक रहे हो तो तुम झुके ही नहीं तुम्हारा अहंकार तो खड़ा ही रहा शरीर झुक गया तुम नहीं झुके ऐसा सुना मैंने एक फकीर बाजीत को मिलने आया नियमानुसार झुका

झुक के खड़ा हुआ और बायाजीत से को सवाल पूछा बायाजीद ने कहा लेकिन पहले झुको तो उसने कहा अब भी झुका और आप कहते हैं झुको तो आपने देखा नहीं बाजीत ने कहा कि शरीर झुका तुम नहीं झुके तुम झुको ऐसा बुद्ध के जीवन में उल्लेख है एक सम्राट एक हाथ में कमल के फूल असमय के फूल

अभी मौसम न था और एक हाथ में हीरे जवारात लेकर आया सोचा उसने हीरे जवरात चढ़ाऊंगा शायद बुद्ध ना पसंद करें क्योंकि हीरे जवरात से बुद्ध को क्या लेना देना तो फिर फूल चढ़ा दूंगा फूल तो पसंद करेंगे ना तो उसने जाके हाथ में हीरे जवारात भर के चढ़ाने को ही था कि बुद्ध ने कहा चढ़ा मत गिरा दे

वो थोड़ा झिझका क्योंकि चढ़ाने में एक मजा था अहंकार का एक मजा कि मैंने ऐसे बहुमूल लेरे चढ़ाए और बुद्ध कहते हैं गिरा दे लेकिन जब बुद्ध ने कहा तो झिझका जरूर एक क्षण रुका भी फिर गिरा दिए कि ठीक है अब सामने बेजीती हो जाएगी इतने भीड़ लोग मौजूद और बुद्ध कहते हैं गिरा दे अगर वह न गिराए गिरा, गिरा दिए फिर वह फूल चढ़ाने को बुद्ध ने फिर कहा कि गिरा दे

तो उसने फूल भी गिरा दिए तब वो दोनों खाली हाथ झुकने को ही था कि बुद्ध ने फिर कहा गिरा दे तो खड़ा हो गया उसने कहा कि आप होश में हैं अब हाथ में कुछ गिराने को ही नहीं बुद्ध ने कहा हाथ में जो था उसको गिराने की यह बात ही नहीं हो रही थी वो जो हाथ में लिए खड़ा था उसके गिराने की बात हो रही थी फूल और हीरे जवार गिराने से क्या होगा

तू गिर तू ये हीरे जवरात लेके आया है दिखाने के देखो मैं कितना बड़ा सम्राट इतनी बहुमूल्य चीजें चढ़ा रहा हूं तू ऊपर से दिखा रहा है चढ़ा रहा है लेकिन भीतर तू अकड़ा खड़ा है भक्त जब झुकता है तो वहां सिर्फ झुकना ही होता है वहां कोई झुकने वाला नहीं होता और भक्त जब नाचता है तो सिर्फ नाच होता है कोई नाचने वाला नहीं होता

कृत्य ही रह जाता है कोई कर्ता नहीं बचता सब तरह से डूब जाता है कर्ता, भोग ही बचता है भोगता सब तरह से उसी में लीन हो जाता है इस लवली का नाम है सरलता इस लवलीनता का नाम है समर्पण रोए रोए गावत हंसत दया अटपति बात फिर प्रभु हंसाता तो हंसता

रोलाता तो रोता ना अपनी तरफ से हंसता ना अपनी तरफ से रोता फिर जहां प्रभु ले चले चलता जो कराए करता ना कराए नहीं करता अपनी मर्जी खोधी अपनी योजनाएं छोड़ दी अब प्रभु के हाथ का एक उपकरण हो जाता है इसलिए बड़ी अटपटी बात है हरिस माते जे रहे तिनको मतो अगाध

त्रिभुवन की संपत्ति दया त्रनसम सम जानत साध हरिस माते जे रहे बड़ा प्यारा वचन है हरिस माते जे रहे जो हरिस को पी के उन्मत्त हो गए हैं मनमत्त हो गए हैं हरिस माते जे रहे जिन्होंने हरिस की शराब पी ली अब जिनका कुछ अपना होश नहीं रहा

जिन्हें अपनी अब अप कोई भान अपनी कोई सुधि नहीं रही ख्याल रखना जब तक तुम्हें अपनी सुधि है तब तक प्रभु की सुधि ना एक ये दो तलवारें एक ही म्यान में बनती नहीं जब तक मैं है तब तक प्रभु नहीं और जब प्रभु आता है तो तभी आता है जब मैं चला गया हो हरिस माते जे रहे जो

मदमस्त हो गए हैं हरि रस को पीकर तिनको मतो अगाध इनकी चेतना बड़ी अगाध है असीम है क्योंकि जैसे ही तुमने अपने को समर्पित किया तुम्हारी सब सीमाएं गई तुम्हारे होने के कारण ही तुम सीमित हो प्रभु तो असीम है समझो गंगा बहती बड़ी है नदी पर सीमा तो है ही

जब सागर में गिर जाएगी तो सीमा खो जाएगी आदमी छोटे छोटे झरने जब सागर में उतर जाते हैं तो सीमाएं खो जाती जैसे एक बूंद सागर में उतर जाए तो फिर बूंद बूंद तो नहीं रह जाती सागर ही हो जाती बूंद की तरह मिट जाती और सागर की तरह हो जाती हरिरस माते जे रहे तिनको मतो अगाध उनका जो चैतन्य है उनकी जो धारणा अवस्था है

उनकी जो बोध की स्थिति है वो अगाध हो जाती जो प्रभु के रस में मस्त हो गए उमर खयाम ने रुबायात में इसी हरी रस, हरी रस की बात की लेकिन फिजराल जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया उमर खयाम का समझाने वो समझा कि शराब की ही बात हो रही इसलिए सूफी उमर खयाम

के साथ बड़ी जाति हो गई लोग यही समझे कि उमर खयाम शराब की शराब खाने की साकी की इन्हीं की बात कर रहा है इसलिए तुम पाओगे अब शराब घरों के नाम रख दिए गए उमर खयाम या रुबायात उमर खयाम हरिरस की बात कर रहा था सूफी फकीर है शराब तो उसने कभी चखी नहीं शराब घर कभी गया नहीं

लेकिन तुमने जितने भी चित्र देखे होंगे उमर खयाम के उनमें सुराही लिए बैठा है वो सुराही बड़ी और है वो सुराही कहीं और की है वो सुराही इस जगत की नहीं इस मिट्टी से बनी नहीं और जो शराब डाल रहा है वो शराब हरी रस की है दुनिया में संतों के साथ सदा जाती होती रही लेकिन जैसी जाति उमर खयाम के साथ हुई वैसी किसी के साथ नहीं हुई क्योंकि उसका तो जितना भी

अनुवाद हुआ जित भाषा में अनुवाद हुआ वहीं भूल हो गई फिर जेराल बड़ा कवि था वो महत्वपूर्ण कवि था उसने उम्र खयाम में चार चांद लगा दी मगर सारी बात गलत कर दी कहां प्रेम रस की बात कहां हरी रस की बात वो सब खराब हो गई वो शराब खाने की बात हो गई लेकिन शराब का प्रतीक बड़ा महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण इसलिए है

कि जो सराब में घटता है छोटे मोटे पैमाने पर वही परमात्मा में घटता है बहुत बड़े पैमाने पर विराट पैमाने पर हरिरस माते जे रहे तिनको मतो अगाध त्रिभुवन की संपत्ति दया त्रमसन जानत साथ, और जो साधु है जो सरल हुआ उसे सारे जगत की संपत्ति तृणवत मालूम पड़ती क्यों

गलत मत समझ लेना जैसा अभी तक लोग समझाते रहे हैं तुम्हें वे ये समझाते रहे हैं कि संसार की संपत्ति को तृणवत समझो इस सूत्र को ऐसा मत समझ लेना ये सूत्र ये नहीं कह रहा है कि तृणवत समझो ये सूत्र कह रहा है कि जो साधु हैं वे तृणवत जानते हैं समझने की बात नहीं है कि तुम रखो सोना और समझो कि मिट्टी है कैसे समझोगे लाख दौराओ की मिट्टी है तुम जानते हो सोना

मिट्टी को सामने रख के तो तुम नहीं दोहराते कि मिट्टी है सोने को सामने रख के दोहराते हो कि मिट्टी तुम जानते हो फर्क भलीभांति जानते हो फर्क को झुटलाने की कोशिश कर रहे हो अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मिट्टी है कुछ भी नहीं रखा है इसमें किसको समझा रहे हो कि कुछ भी नहीं रखा भीतर तुम्हारा मन कह रहा है बहुत कुछ रखा है उस मन को तुम दबा रहे हो कि कुछ भी नहीं रखा ये तो सब मिट्टी है इसमें क्या रखा है अरे आज है कल चला जाएगा

सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजार लेकिन अभी तुम जानते हो कि है ठाट पड़ा रह जाएगा तुम्हारा बस चले तो पड़ा भी ना रहने दो तो साथ ले जाओ चलते वक्त दुखी होोगे ये तुम अपने को समझा रहे हो ख्याल करना साधु वह नहीं है जो सोचता है कि सोना मिट्टी है

साधु वह है जो जानता है कि सोना मिट्टी और जानना और सोचने में क्या फर्क है सोचना उधार है दूसरों के जानने को तुम समझ रहे हो तुम्हारा जानना बासा है दो कौड़ी का है इस तरह तुम एक झूठा आचरण बना सकते हो पाखंडी हो जाओगे साधु नहीं साधु कैसे जानता है कि तृणवत सारी संपत्ति उसके जानने की कला बड़ी और

जब तक तुम्हें परमात्मा की संपत्ति का पता ना चले इस जगत की संपत्ति तृणवत् हो ही नहीं सकती कैसे होगी बड़े को जान लो तो छोटा छोटा हो जाता है तुमने अकबर की कहानी सुनी ना लकीर खींच दी उसने दरबार में आकर एक दिन और कहा कि कोई इसे बिना छुए छोटी कर दे उसके दरबारियों ने सोचा बहुत सिर मारा मगर बिना छुए कैसे कोई छोटी कर सकता है

फिर उठा बीरवल उसने एक बड़ी लकीर उसके पास खींच दी उस लकीर को छुआ भी नहीं और वो छोटी हो गई तुम्हें समझाया गया है कि इस संसार की संपदा को तुम मिट्टी समझो मैं नहीं था। न दया तुमसे ये कह रही न जानने वालों ने कभी कहा है, न जानने वाले कभी कह सकते क्योंकि ऐसी ना समझी की बात जानने वाले कैसे कहेंगे लेकिन तुम्हारे सौ महात्माओं में निन्यानबे तुम जैसे ही ना समझ होते हैं, कभी कभी तो तुमसे भी ज्यादा ना समझ होता

बड़ी लकीर पहले खींचो छोटी लकीर को छूने की जरूरत भी ना पड़ेगी तुम परमात्मा की संपत्ति को थोड़ा अनुभव करो इस जगत की सब संपत्ति हो जाएगी जैसे एक आदमी एक पत्थर को हाथ में लिए चला जा रहा रंगीन पत्थर सूरज की रोशनी में चमकता है सोचता है बहुमूल्य इसको हीरा मिल जाए इसको कोहनूर मिल जाए

फिर थोड़ी सोचेगा कि ये चमकदार पत्थर बहुमूल्य फिर इसको छोड़ना थोड़ी पड़ेगा त्याग थोड़ी करना पड़ेगा भूल ही जाएगा इसको ये तो कब हाथ से सड़क के नीचे गिर जाएगा याद भी ना आएगी लौट के भी ना देखेगा हीरे को संभालेगा कि पत्थर को संभालेगा मुट्ठी खाली करनी पड़ेगी ना जगह बनानी पड़ेगी मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा को खोजो संसार को मत छोड़ना

जिस दिन परमात्मा की किरण उतरेगी संसार छूटने लगेगा इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को सन्यास छोड़ने की प्रक्रिया नहीं दी सन्यास छोड़ना नहीं है सन्यास त्याग नहीं है सन्यास भागना नहीं है सन्यास है प्रभु को निमंत्रण देना सन्यास है प्रभु को बुलावा देना कि अतिथि आओ पधारो कि मैं प्रतीक्षा करूंगा

मैं पूजूंगा प्रार्थना करूंगा बुलाऊंगा स्मरण करूंगा तुम आओ जिस दिन प्रभु आ जाता बड़ी लकीर खिंच जाती अनंत लकीर खिंच जाती और छोर नहीं जिसके ये संसार की छोटी सी लकीर कब धूमिल हो के कहां खो जाती पता भी नहीं चलता तब तुम कभी बाद में यह दावा भी ना कर सकोगे कि मैंने त्याग किया क्योंकि क्या दावा तुमने कभी किया ही नहीं तो दावा कैसा

इसलिए जो त्याग का दावा करे समझ लेना चूक हो गई जो कहे मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए समझना कि लाखों की गिनती अभी जारी है जो कहे कि देखो मैंने कितना छोड़ा समझ लेना इसके जीवन में बड़ी लकीर नहीं आई अभी यह उसी लकीर के साथ संघर्ष कर रहा है उसी को छू के छोटा करने की कोशिश कर रहा है और वो लकीर इतनी आसानी से छोटी नहीं हो सकती

तुम पहुंच भी डालो तो भी मिटेगी नहीं क्योंकि जब तक बड़े का अवतरण ना हो जाए क्षुद्र मिटता नहीं अंधेरे को मिटा सकते हो कमरे के जब तक रोशनी ना आ जाए कैसे मिटाओगे लड़ सकते हो या आंख बंद करके मान ले सकते हो कि मिट गया अंधेरा जब भी आंख खोलोगे सदा उसे पाओगे रोशनी आ जाए फिर अंधेरा नहीं बचता संसार अंधेरा है परमात्मा प्रकाश

तुम प्रकाश को खोजो अंधेरे से मत लड़ो हरी रस माते जिर रहे तिनको मतो अगाध डूब जाओ हरी की शराब में जी भर के पियो रोए रोए को मत मस्त हो जाने दो त्रिभुवन की संपत्ति दया तृण सम जानत साथ जानता है ऐसा मानता नहीं

मानने से कुछ भी नहीं होगा मानना तो बहुत लचर नपुंसक ऐसा अनुभव होता है यह सब व्यर्थ जब यह अनुभव होता यह सब व्यर्थ पकड़ छूट जाती छोड़नी नहीं पड़ती छूट जाती जैसे सूखा पत्ता गिर जाता वृक्ष से चुपचाप ऐसे संसार तिरोहित हो जाता

तुम फिर ये ना कहते फिरोगे कि मैंने त्याग किया दूसरे भला कहें कि कितना त्याग कर दिया तुम्हें बड़ा हैरानी होगी कि क्या त्याग कर दिया कैसा त्याग कर दिया रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी ने आके कहा आप महात्यागी रामकृष्ण हंसने लगे और कहने लगे ये भी खूब रही हम तो सोचते थे तुम बड़े त्यागी हो वह आदमी कहने लगा आप मजाक कर रहे परम हंसते हो

आप कभी मजाक नहीं करते आप क्या कह रहे हैं मैं और त्यागी मैं संसारी 24 घंटे संसार में रगा पगा 24 घंटे यही संसार के ठीकरे जोड़ रहा मुझको आप त्यागी कहते रामकृष्ण ने कहा निश्चित तुमको मैं त्यागी कहता भूल के मुझे त्यागी मत कहना क्योंकि मैं तो उस परम प्रभु को भोग रहा त्यागी कैसे और तुम संसार की ठीकरे जोड़ रहे हो परमात्मा को छोड़े बैठे त्याग तुम्हारा बड़ा

तुम हो असली परमहंस देव हम तो साधारण भोगी परमात्मा को भोग रहे हमने छोड़ा क्या कोड़ी छोड़ी हीरा पाया इसको त्याग कहोगे तुमने हीरा छोड़ा कौड़ी पाई यह तुम्हारा त्याग बड़ा है निश्चित बड़ा है संसारी बड़ा त्यागी है कूड़ा करकट बीन रहा छांट छाट के कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा

हीरे जवाहरात बीच में आ जाए तो सरका देता हटाओ अगर कभी ध्यान बीच में आने लगे हटा देते अभी कहा अभी तो धन इकट्ठा करो ध्यान अभी नहीं कभी संन्यास बीच में सिर उठाने लगे हटा देते क्या अभी नहीं अभी जिंदगी पड़ी है अभी बहुत कुछ करना है अभी दुनिया में बहुत कुछ सिद्ध करना है

अगर राम कभी बीच बीच में याद आने लगे कभी उसकी तरंग आने लगे तुम जल्दी से अपने को झकोर के साफ कर लेते ये खतरनाक मामला है इसमें उलझो मत नहीं जिसके जीवन में त्याग घटता है उसे तो पता भी नहीं होता मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया

भक्त तो एक दिन परमात्मा से कहेगा कि लोग भी खूब हैं लोग कहते हैं कि बर्बाद हो गए त्याग कर दिया सब छोड़ बैठे ना समझ हो गए दिमाग खराब हो गया मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद भक्त भगवान से कहेगा साथ तुमको पता हो मुझको तो कुछ पता नहीं कि कब क्या हो गया क्या गुजरी कैसी गुजरी मैं तो मस्त हूं लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया

कहूं धरत पग परत कहू उमगी गात सब देह दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक सनेह कहूं धरत पग परत कहूं ये भक्त की दशा कहीं पैर रखते हैं कहीं पड़ता है कहीं जाते हैं कहीं पहुंच जाते हैं अपने बस में नहीं

परमात्मा के बस में अपना नियंत्रण नहीं ख्याल रखना जब तक तुम अपने नियंत्रण में हो तब तक अहंकार है अहंकार तुम्हारे नियंत्रण का ही नाम है जिस दिन तुम अपनी मालकियत छोड़ देते हो उसके चरणों में रख देते हो कि अब तू संभाल तेरी मर्जी पूरी हो फिर जहां पैर पड़े जैसे पैर पड़े तुम पैर भी नहीं संभालते

कहूं धरत पग परत कहूं और फिर मस्ती ऐसी इतना विराट उतर आए तुम्हारे छोटे से आंगन में मस्त ना हो जाओगे तुम्हारे दुख भरे जीवन में आनंद की ऐसी धार बह उठे तुम्हारे निराश और उदास और विशास से भरे मरुस्थल में हरी रस की धार बह उठे मरुद्धान आ जाए नाचने ना लगोगे

फिर पैर होश में पड़ेंगे फिर पैरों को कुछ पता रहेगा कहां पड़ रहे हैं कहूं धरत पग परत कहूं उमगी गात सब देह बड़ी अनूठी बात उमगी गात सब देह रोआ रोआ उमंग से भर गया उत्सव से भर गया है विराट का आगमन हुआ प्रीतम घर आए

अंधेरे में रोशनी उतरी जहां मौत ही मौत थी वहां जीवन नाचा उमगी गात सबदेह रोआ रोआ पुल के थे नाच रहा है रोआ रोआ संगीत से भरा है हृदय वीणा बजी उमंग है उत्साह है उत्सव है भक्त का जीवन उत्सव का जीवन धर्म के नाम पर बड़ी उदासी छा गई मंदिर मस्जिद

चर्च बड़े उदास हो गए नाच राग रंग खो गया है, महात्मा भारी चट्टानों की तरह छाती पर बैठ गए धर्म का वास्तविक रूप बड़ा पुलकित रूप है धर्म का वास्तविक रूप पथरीला नहीं है फूलों जैसा है उदास नहीं उमंग का है उत्सव का है एक

बूढ़े सन्यासी मुझे मिलने आए कुछ दिन पहले वो कहने लगे ये क्या मामला है ये कैसा आश्रम लोग नाचते लोग पुलकित लोग आनंदित लोग मस्ती में जैसे नशे में हो गंभीर होना चाहिए सत्य की खोजी को तो गंभीर होना चाहिए सत्य की खोज तो बड़ी गंभीर बात है मैंने उनसे कहा सत्य की हम यहां खोजी नहीं कर रहे

हम तो प्रभु की खोज कर रहे सत्य शब्द ही गंभीर हो जाता है सत्य शब्द ही रूखा सूखा हो गया मरुस्थल तो आ गया उसमें फर्क देखते हो सत्य की खोज जैसे तर्क का एक जाल फैलाना होगा बुद्धि लगानी होगी सिर टकराना होगा प्रभु की खोज प्यारे की खोज परम मीत की खोज बड़ी और बात है

दार्शनिक सत्य की खोज करते हैं धार्मिक प्रभु की खोज करते हैं। दार्शनिक परमात्मा को सत्य कहते हैं और तब परमात्मा को भी उदास कर देते हैं। धार्मिक सत्य को भी परमात्मा कहते हैं प्रीतम कहते हैं प्यार का संबंध जोड़ते हैं। यह कोई तर्क का नाता नहीं है प्रेम प्रीति लगाव उमगी गात शब्द देह

जब तुम्हारा मन तन सब नाचने लगे मन तन दोनों एक ही उमंग में बंध जाएं, और ख्याल रखना दया कह रही उमंग की गात सब दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी आत्मा नाचेगी ये भी अधूरी दृष्टि है कि आत्मा प्रसन्न है यह भी शरीर के विपरीत दृष्टि है जब आत्मा नाचेगी तो मन भी नाचेगा जब मन नाचेगा देह भी नाचेगी

तुम्हारी समग्रता नाचेगी तुम पूरे के पूरे नाचोगे। प्रभु जब आएगा तो सिर्फ आत्मा को ही संपदा थोड़ी मिलेगी मन भी अगाध हो जाएगा तीन को मतो अगाध और जब प्रभु आएगा तब तुम्हारी देह भी पुनीत हो जाएगी दिव्य हो जाएगी तुम दिव्य देही हो जाओगे उसके आगमन पर सब कुछ कंचन हो जाएगा

उसके आगमन पर सब अमृत हो जाएगा फूल तो खिलेंगे ही खिलेंगे कांटे भी खिलेंगे कहूं धरत पग परत कहूं उमगी गांत सबदेह दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक सनेह और जैसे जैसे इस हरि रूप में डुबकी लगती है दिन दिन अधिक सने उतना उतना प्रेम उपजता है

तो धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है उसमें से बहता हुआ प्रेम का झरना वही कसौटी है कि कोई धार्मिक है या नहीं जितना तुम्हारा स्नेह जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ने लगे कि तुम अकार बेसर्त प्रेम बांटने लगो उनको जिनको जरूरत है उनको जिनको जरूरत नहीं है उनने जिनने मांगा उन जिनने नहीं मांगा तुम जा जा के झोलियां भरने लगो लोगों के प्रेम से

तुम अपने प्रेम को उछाल के चलने लगो परिचित अपरिचित को देने लगो अकारण देने लगो बिना हिसाब देने लगो दो ही हाथ उलीचिए, जब तुम उलीचने लगो कबीर ने कहा है जैसे कभी तो नाव में पानी भर जाता है तो दोनों हाथ उलीचना पड़ता है ऐसे ही जब तुम्हारे हृदय में प्रेम भरे दोनों हाथ उलीचिए

यही संतन को काम जब तुम प्रेम उलीचने लगो और प्रेम बटने लगे और प्रेम तुमसे बहने लगे और तुम एक मंदिर बन जाओ जहां से प्रेम की अनंत धाराएं बहें तभी जानना प्रभु घटा प्रभु के घटना का दावा वक्तव्यों से नहीं होता तुम ये कहो कि मुझे ईश्वर मिल गया इससे कुछ हल नहीं है तुम्हारे जीवन में कितना प्रेम बट

कितना तुम्हारा जीवन प्रेम के मार्ग पर बह रहा है यहां तो हालत उल्टी है, हजारों साल के उपद्रव ने धर्म के नाम पर जो पंडित पुरोहतों ने चलाया है हम महात्मा उसी को कहते हैं जिसकी प्रेमधार बिल्कुल सूख जाती जो बिल्कुल काठवत हो जाता सूखा लक्कड़

जिसको तुम जलाओ भी तो धुआं भी ना निकले क्योंकि जलधार बिल्कुल नहीं बची उसमें उसको हम महात्मा कहते हैं, हम कहते हैं पहुंच गया लेकिन यह बात कहीं और पहुंच गया मालूम होता परमात्मा तो नहीं पहुंची कहीं और पहुंच गए क्योंकि परमात्मा तो बहुत रस सिक थे ये महात्मा रस परमात्मा बहुत रस तुम जरा सोचो अगर महात्माओं के हाथ में दुनिया चलाने का काम हो तो क्या गति हो

फूल खेलेंगे नहीं वृक्ष हरे होंगे नहीं कोई पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करेगा नहीं कोई मां किसी बेटे को प्रेम करेगी नहीं कोई मित्र किसी मित्र के लिए मरेगा जिएगा नहीं अगर महात्माओं के हाथ में दुनिया हो तो सारा जीवन यंत्रवत हो जाए, उसमें से एक बात कम हो जाएगी प्रेम प्रेम बिल्कुल कम हो जाएगा

इसलिए गुरुजी एफ कहता था कि दुनिया के तथाकथित महात्मा परमात्मा के विपरीत मालूम होते क्योंकि परमात्मा तो बड़ी रस से बहरा है परमात्मा तो खूब बहरा है चांदारों में पत्थर पहाड़ों में सब दिशाओं में अनंत अनंत रूपों में परमात्मा नर्तक है गायक है प्रेमी है जब तुम्हारे जीवन में धर्म बढ़ेगा

तो यही होगा दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक स्नेह यही लक्षण है इसी को कसौटी मानना कि रोज रोज कदम कदम पर तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए तो समझना कि पहुंचे प्रभु के पास बढ़ रहे ठीक मार्ग पर हो अगर प्रेम घटने लगे तो समझना कि कुछ चूक रहे हो कहीं भटक रहे हो जैसे बगीचे के करीब आते हो ना तो ठंडी हवा आने लगती हवा में थोड़ी थोड़ी उड़ती फूलों की सुगंध भी आने लगती

चाहे बगीचा दिखाई भी न पड़ता हो तो भी तुम जानते हो कि हवा सुगंध में होने लगी हवा शीतल होने लगी दिशा ठीक है हम बगीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब प्रेम उमगने लगे उमगी गात सबदेह और प्रतिपल तुम्हारा स्नेह बढ़ने लगे और बिना किसी शर्त के तुम उसे बांटने लगो सौदा ना हो

प्रेम का दान शुरू हो जाए तो तुम जानना कि प्रभु के पास आने लगे मंदिर ज्यादा दूर नहीं करीब ही है साथ तुम सीढ़ियों पर आ खड़े हुए हो हु। हंसी गावत रोवत उठत गिर परत अधीर प हरिस चस्को दया सहे कठिन तनपीर इस वचन को ख्याल में लेना

हंसी गावत रोवत उठत गिरिगिरी परत अधीर वो जो प्रभु का प्यासा है हंसता है गाता है रोता है उठता है गिरता है आनंदित है कि कुछ कुछ वर्षा होने लगी और अधीर भी है कि और वर्षा कब होगी तृप्त है कि प्रभु

थोड़े तुम तो उतरे अतृप्त है कि पूरे कब उतरोगे संतुष्ट है कि तुम्हारी एक किरण आई और असंतुष्ट है महा असंतुष्ट है इतना असंतुष्ट कभी भी ना था क्योंकि जब किरण जानी ना थी तो पता भी ना था अब एक किरण का स्वाद लग गया अब पूरा सूरज कब मिलेगा अब वो महासूरी से मिलन कब होगा हंसी गावत रोवत उठत गिर, -गिर परत अधीर

हरि रस चो दया सह कठिन तनपीर लेकिन जिसको एक बार चस्का लग गया हरिस का एक बार स्वाद आ गया एक घूट पीली शराब परिरस चको दया सह कठिन तनपीर अब चाहे कितनी ही पीड़ा हो विरह कितना ही जले और जलाए अब चाहे रोए रोआ तड़फे और रोए लेकिन जिसको एक बार चस्का लग गया

अब लौट नहीं सकता अब पीछे जाने का कोई उपाय नहीं बहुत बार भक्त सोचता है लौट जाऊं इस, इसे तुम ना समझ सकोगे बहुत बार भक्त सोचता है लौट जाऊं क्योंकि आनंद भी मिल रहा है लेकिन आनंद के मिलने के साथ साथ एक महान पीड़ा भी मिल रही है। ऐसा समझो तुमने निन्यानवे के चक्कर की कहानी सुनी है ना

वैसा संसार में नहीं घटता वैसा अध्यात्म में भी घटता है एक सम्राट का एक नाई था मालिश करने वाला वो रोज मालिश करता सम्राट की एक रुपया उसे मिलता पुराने दिन की बात एक रुपया बड़ी बात थी एक रुपया एक महीने के लिए काफी था तो नाई की मस्ती का क्या कहना दिल खोल के आनंद लेता मित्रों को दावत देता सारा गांव उसको दानी मानता था एक रुपया बड़ी बात थी

और उसकी मस्ती मस्ती थी एक दफा सुबह मालिश कराया सम्राट की फिर दिन भर मस्ती मस्त था बैठक जमती ताश खेला जाता चौपड़ फैलती शतरंज होती गीत गान होता रात नाच होता मस्त था सम्राट उससे ईर्षा करने लगा उसकी मस्ती से ईर्षा होने लगी कि मेरे पास सब है और इतना मस्त नहीं और इसके पास कुछ भी नहीं

और इसकी मस्ती का क्या कहना बस सुबह काम किया निपट गए घंटे भर में फिर दिन भर मजा ही मजा है उसने अपने वजीर से कहा कि इसकी मस्ती का राज क्या है वजीर ने कहा कुछ खास राज नहीं ठीक कर देंगे और दूसरे दिन से नाई ठीक होने लगा ठीक होने ना मतलब खराब होने लगा

पांच सात दिन में तो नाईक की हालत खराब हो गई सम्राट ने पूछा मामला क्या तू सूखा जा रहा है एकदम तो? अब चौपड़ नहीं बैठती शतरंज भी नहीं सुनाई पड़ती अब रात को ढोलक भी नहीं बसती बात क्या है उसने कहा आप मालिक पूछते हैं तो बताना पड़ेगा निन्यानबे का चक्कर पैदा हो गया क्या मामला क्या मतलब तेरा उसने कहा न मालूम क्या मामला है किसी ने मेरे घर में निन्यानबे रुपये से भरी एक थैली फेंक दी

तो सम्राट ने पूछा इसमें परेशान होने की क्या बात है मजाक? उसने कहा उसी ने तो सब मजाक किरकिरा कर दिया तो दूसरे दिन जब मुझे एक रुपया मिला मैंने सोचा कि अगर एक रुपया बचा लूं तो सौ हो जाएंगे एक दिन की तो बात है आज ना सही रबड़ी आज ना सही दूध आज ना सही खेलकूद एक ही दिन की तो बात है तुम्हें तो एक दिन उपवास कर गया उसी दिन से हालत खराब है वह रुपया भी जमा कर दिया फिर दूसरे ने यह ख्याल आया

इस तरह अगर बचाते चले जाओ तो कुछ दिन में अमीर हो जाओगे 100 हो गए अब एक एक कर लेना चाहिए बस इसी उधिर बुन में सब बर्बाद हुआ जा रहा है जो सांसारिक जीवन में घटती है वही आध्यात्मिक जीवन में भी घटती है जब तुम्हारे जीवन में पहली किरण उतरती परमात्मा की तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि अब तक क्या गवाते रहे अब तक क्या खोया

अब तक जिसको जीवन कहा जीवन था ही नहीं आज पहली दफा जीवन मालूम हुआ अब बड़ी महत आकांक्षा जगती अभिपसा जगती कि अब पूरा पूरा कैसे मिल जाए स्वाद लग गया चसका दया ने ठीक शब्द उपयोग किया है पै हरि रस चसको दया सहे कठिन तनपीर अब एक तरफ रस भी आने लगता और एक तरफ बड़ी पीड़ा भी होने लगती कि और, और।

और कब होगा पूरा कब होगा जब इतनी छोटी सी किरण इतना मस्त किए जा रही जब एक घूट ऐसा आनंद से भर गया तो डुबकी कब लगेगी इन घड़ियों में बड़ी अड़चने होती कई बार भक्त सोचने लगता है प्रभु वापिस ही लौट जाए

ये पीड़ा तो बहुत है सही नहीं जाती अब एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं सही जाती मजाल ए तर्क ए मोहब्बत न एक बार हुई ख्याल ए तर्क ए मोहब्बत तो बार बार आया बहुत बार ख्याल आता है छोड़ें ये झंझट छोड़ें ये प्रेम का नशा

मजाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई हिम्मत तो ना जुटा पाए छोड़ने की ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया लेकिन यह ख्याल तो बार बार आया कि छोड़े झंझट लौट जाए वापिस वे पुराने दिन ही बेहतर थे अंधेरे में खोए थे कुछ पता तो ना था स्वाद ही ना लगा था तो, तो सुख तो था एक तरह का सुख था एक तरह की शांति

ये उधेड़बुन तो न थी ये बेचैनी तो न थी ये दिन रात का रोना रोना तो न था ये हर घड़ी पलकें बिछाए राह देखना तो न था यह ना सोना ठीक रहा ना जगना ठीक रहा अब सब तरफ एक ही एक बेचैनी मजाल ए दर के मोहब्बत न एक बार हुई हिम्मत तो न कर सके छोड़ने की प्रेम त्याग तो न कर सके प्रेम का ख्याल ए तर्क मोहब्बत तो बार बार आया

लेकिन विचार तो बार बार आया कि छोड़ दें लौट जाएं उठाना है जो पत्थर रख के सीने पे वो गाम आया मोहब्बत में तेरी तर के मोहब्बत का मुकाम आया ऐसे भी मौके आए जब ऐसा लगा कि तेरी मोहब्बत की यात्रा में मोहब्बत छोड़ने के भी पड़ाव आते हैं क्या ऐसा बहुत बार लगा छोड़ दें और भाग जाए

ऐसा बहुत बार लगा अभी भी लौट जाए अगर इतने से होने से इतनी पीड़ा हो रही है सुख भी हो रहा है उसी के कारण पीड़ा हो रही है थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ने लगा है इसलिए अब अंधेरा भी दिखाई पड़ रहा है तुम तो ऐसा समझो कि अंधा आदमी अंधेरे में जीता रहा है कोई अड़चन न थी

थोड़ी थोड़ी आंख ठीक होने लगी धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है इसलिए अंधेरा भी दिखाई पड़ता है पहले अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता था ख्याल रखना अंधे आदमी को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि दिखाई पड़ने के लिए आंख चाहिए ही चाहे अंधेरा देखो चाहे रोशनी बिना आंख कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तुम शायद सोचते हो कि अंधे आदमी को अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता होगा तो तुम गलती में हो

तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो तुम आंख बंद करते हो तो तुम को अंधेरा दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम्हारी आंख ठीक है अंधे को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता तो जब अंधे की आंख थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती तब बड़े कष्ट का मुकाम आ जाता है धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है और धुंधले धुंधले दिखाई पड़ने में अंधेरा भी दिखाई पड़ता है और धुंधले धुंधले दिखाई पड़ने में अभी जगती है कि ठीक ठीक कब दिखाई पड़ेगा पूरा पूरा कब दिखाई पड़ेगा

लेकिन बार बार चाहे लाख बार ये विचार आए लौटना हो नहीं सकता कई बार भक्त छोड़ के बैठ जाता है दरवाजे बंद कर देता है फिर फिर खोल लेता है वफा सुवर कई हैं कोई हंसी भी तो हो चलो फिर आज उसी बेवफ़ा की बात करें बहुत बार सोच लेता है कि छोड़ो भूल जाओ

यात्रा कठिन है कहां की झंझट में पड़े ये किस अभागे क्षण में यात्रा शुरू कर दी इससे तो सांसारिक आदमी ही ठीक है अपने मजे से जीतो रहे जाते हैं दुकान आते हैं घर चलाते हैं काम अदालत मुकदमा सब तरह की दुनिया और चल रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं ये किस दुर्भाग्य में हमें पता चल गया ये चस्का हमें कैसा लग गया सत्संग चका

और बहुत बार तुम भागना चाहोगे बहुत बार तुम्हारा मन होगा कि छोड़ दो बहुत बार तुम छोड़कर बैठ जाओगे लेकिन छोड़ ना सकोगे वफासवर कई है कोई हंसी भी तो हो एक बार परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ गया फिर इस जगत में कहीं कोई सौंदर्य नहीं है फिर तुम लाख उलझाने की कोशिश करो न उलझ सकोगे चलो फिर आज उसी बेवफा की बात करें फिर फिर फिर करोगे भजन

फिर करोगे पूजा फिर करोगे याद वक्त तो दो ही गुजरे हैं वक्त तो दो ही कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद लेकिन यह भी बात तभी पता चलता है जब प्रभु की किरण आ गई उसके पद ध्वनि सुनाई पड़ गई

तब पता चलता है कि इसके पहले जो था वो भी कष्ट था कुछ भी सारना था व्यर्थ जिए अकारण जिए और अब अब और महाकष्ट की घड़ी आ गई वक्त तो दो ही कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में एक तरह आने से पहले एक तरह जाने के बाद लेकिन धीरे धीरे द्वार खुलता धीरे धीरे रोशनी साफ होती

तेरे फिराक के गम ने बचा लिया सबसे मेरे करीब कोई अब बला नहीं आती फिर धीरे धीरे एक ही याद रह जाती परमात्मा की उसकी ही विरह की एक ही अग्नि रह जाती फिर हजार बलाएं हट जाती एक बला रह जाती हजार बलाएं धन की पद की प्रतिष्ठा की इसकी उसकी सब हट जाती एक झंझट शेष रह जाती लेकिन उस झंझट से लौटने की कोई सुविधा नहीं

हरि रस चो दया सह कठिन तनपीर विरह ज्वाल उपजी ही राम सने ही आए और अब एक ज्वाला की तरह जलता है कुछ भीतर हृदय में विरह ज्वाल उपजी ही राम सने ही आए अब तो राम प्यारा आए प्यारा आए प्रीतम आए ऐसी ज्वाला जलती कि अब तो वर्षा हो अब तो उसका मेघ आ जाए

और सब शीतल कर जाए विरह ज्वाल उपजी ही राम सने ही आए मन मोहन मोहन सरल तुम देखंदा चाह बस एक ही चाह एक ही अभीपसा रह गई है तुम देखंदा चाह तुम्हें देखने की आकांक्षा सब कुछ आंखों में समा जाता है सब कुछ प्रतीक्षा बन जाता है भक्त की सारी ऊर्जा

प्रार्थना और प्रतीक्षा बन जाती दुनिया के सितम याद ना अपनी ही बफा याद अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद बस एक पागलपन एक गहन पागलपन एक ऐसी मस्ती जिसे तुम किसी को समझा ना सकोगे हां दो पागल मिलेंगे तो समझ लेंगे

इसलिए तो दया ने कहा है जो राम विमुख हो उनसे अपने हृदय की बात मत कहना जो राम स्नेही हो उनके सामने अपना हृदय खोल देना क्योंकि इस पीड़ा को केवल वे ही समझ सकेंगे विरह ज्वाल उपजी ही राम स्नेही आए मन मोहन मोहन सरल तुम देखंदा चाह बस आंखें अटकी रह जाती भक्त की

सारी ऊर्जा धीरे धीरे आंख बन जाती और जिस दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा आंख बन जाती उसी क्षण घटना घट गट जाती नैन का संबंध था मेरा तुम्हारा अब हृदय तक बात पहुंची जा रही बात जो कल तक हृदय से थी छिपाई अब स्वरों में बंद अधर तक आ रही

देखकर एक बार फिर तुमको न देखूं पर नयन में रूप बंधता ही नहीं है छवि तुम्हारी पूर्ण गाना चाहता हूं किंतु कोई राग सधता ही नहीं है लग रहा ज्यो पड़ गई भावर हृदय की प्रीति दुल्हन ज्यो की डोली चढ़ गई है और सपनों के कहारों ने उठाई स्वर्ण डोली प्री सदन को मुड़ गई है

पग महावर और मेहंदी हाथ रचकर प्रीत मानस द्वार को खटका रही है नैन का संबंध था मेरा तुम्हारा अब हृदय तक बात पहुंची जा रही धीरे धीरे धीरे सारी ऊर्जा एक ही एक ही केंद्र पर आंदोलित होने लगती है पाना है देखना है मिलना है

और जब तुम्हारे भीतर दूसरा स्वर नहीं रह जाता तो मिलन में कोई बाधा नहीं रह जाती जब तक मिलन न हो तब तक जानना आकांक्षा अभी पूरी नहीं प्यास अधूरी है और और प्यासें भी अभी मौजूद हैं जब तक तुम्हारे जीवन की फहरिस्त में और भी चीजें मौजूद हैं और परमात्मा को भी पाना और पाने में एक पाना है तब तक परमात्मा से मिलना न होगा

जब तुम्हारी सारी ऊर्जा एक ही एक ही भूत होकर एक ही आकांक्षा बन जाएगी उस आकांक्षा का नाम ही अभिपा है अभी हमारी आकांक्षाएं बहुत ही धन पाना पद पाना प्रेम पाना प्रतिष्ठा पानी यह करना वह करना बड़ा मकान बनाना हजार आकांक्षाएं हैं इनमें हम बटे

हमारी आकांक्षाओं के घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, जब ये सारे घोड़े एक दिशा में जुट जाते हैं। और एक ही आकांक्षा रह जाती प्रभु को पाने की जीसस ने कहा है पालो पहले प्रभु को शेष सब पीछे अपने आप आ जाएगा और शेष के पीछे भागे तो शेष तो मिलेगा ही नहीं प्रभु भी ना मिलेगा बहुत के पीछे जो भागता है वह एक को भी चूक जाता है

एक साधे सब सधे और जो एक को साध लेता है उसका सब सध जाता है परमात्मा को पाके और क्या प्रतिष्ठा पाने को रह जाएगी परमात्मा को पाके और क्या पद पाने को रह जाएगा परमात्मा को पाके और क्या धन पाने को रह जाएगा परमात्मा के पाने में सब पाना अपने आप हो जाए

काग उलावत कर थके नैन निहारत बाट प्रेम सिंधु में मन परियो ना निक्षण को घाट लौटने का उपाय नहीं नदी गिर गई सागर में अब लौटे कैसे काग उलावत कर थके काग प्रतीकात्मक है काग यानी तुम्हारे

मन के आकाश में चलने वाले व्यर्थ के विचार जिनको तुमने कभी बुलाया नहीं और आ गए कौवे और कांव कांव कर रहे बंबई में कृष्णमूर्ति ने जो जगह चुन रखी अपने व्याख्यान के लिए वहां सारे हिंदुस्तान के कौए इकट्ठे उनको जस्ती वो जगह

कृष्णमूर्ति को सुनना ही मुश्किल क्योंकि वो कौए बहुत कांव कांव मचाते हैं। मगर उनका आग्रह है कि उनको मचाने दो कांव कांव और तुम सुनो ऐसी चित्त की दशा है कौए काउ कांव कर रहे हैं। तुम प्रभु को पुकारो कौए अपनी कांव कांव मचा रहे हैं। हर विचार एक कौआ है और कौआ कहने में अर्थ है

क्योंकि एक तो बिन बुलाया आ गया और कांव कांव है बड़ी बेसुरी है स्वर जरा भी नहीं भीड़ है उपद्रव है सोरगुल है उत्पात है संगीत जरा भी नहीं का उड़ावत कर थके दया कहती है तुम्हें तो देख रही हूं कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौए में चूक जाऊं कोई कौआ बीच में पड़ जाए तुम आओ और आंख से उछल हो जाओ

कोई विचार पर्दा बन जाए तो विचारों को उड़ाते उड़ाते हाथ थके जा रहे काग उड़ावत कर थके नैन निहारत बाट और आंखें लगी हैं द्वार पर आंखें लगी हैं मार्ग पर पलक पांवड़े बिछाए प्रतीक्षा में आंखें थकी जा रही हाथ थक गए हैं प्रेम सिंधु में मन पर और मन है कि जैसे नदी सागर में उतर गई

ऐसा मन सिंधु में डूब गया है ना निक्सन को घाट खूब उलझाया दया शिकायत कर रही करी खूब जाल फैलाया लौटने की जगह ना छोड़ी ना निकसन को घाट अब बाहर लौटने का कोई उपाय नहीं नदी गिर गई सो गिर गई अब वापस लौट सकती नहीं ना लौटने का कोई उपाय है और तुम कितनी देर लगाए दे रहे तुम्हारे आने की कोई खबर भी नहीं मिलती

इधर हाथ भी थक गए इधर आंखें भी सूजी जा रही इधर लौटने की जगह भी ना छोड़ी खूब उलझाया खूब षडयंत्र किया है यह प्रेमी की शिकायत है। कई बार भक्त शिकायत करता है भक्त ही कर सकता है दूसरे तो हिम्मत भी नहीं जुड़ा सकते भक्त कई बार लड़ भी लेता है नाराज भी हो जाता है। कई बार साफ कह देता है बंद पूजा पत्री सब

खर सीमा है प्रेमी ही इतना साहस कर सकता है क्योंकि प्रेम साहस है और प्रेमी जानता है कि दुस्साहस भी क्षमा हो जाएगा पंडित साहस नहीं कर सकता पुरोहित साहस नहीं कर सकता रामकृष्ण पूजा करते थे मंदिर में तो कभी करते कभी ना करते

और कभी करते तो पूजा भी अनूठी थी कभी घंटों चलती कभी मिनटों में खत्म हो जाती कभी दिन बीत जाता और भी खूबी थी वो पहले खुद लगा लेते अपने को फिर भगवान को लगा देते शिकायत पहुंची तो जो ट्रस्टी मंडल था उसने बुलाया रामकृष्ण को कहा यह किस तरह की पूजा हो रही नियम होना चाहिए

रामकृष्ण ने का प्रेम और नियम का कभी कोई संबंध सुना जहां नियम वहां प्रेम कहा और जहां प्रेम है वहां कैसे नियम टिकेगा ये दोनों बात साथ चलती नहीं अगर नियम चाहते हो कोई पुजारी खोज लो मैं प्रेमी हूं पूजा करूंगा मगर नियम से नहीं हो सकती जब मेरा दिल ही करने का नहीं हो रहा तो झूठ थोड़ी करूंगा

खड़े होकर झूठ पूजा करूंगा और जब मैं नाराज हूं तब कैसे पूजा करूं नहीं करेंगे पूजा नहीं हो सकती खड़े रहने दो भगवान को सताते मुझको मैं भी सताऊंगा रहेंगे द्वार बंद तड़फो करो याद जैसा हम याद करते और रही

भोग लगाने की बात सो मेरी मां भी पहले खुद चखती थी तब मुझे देती थी मैं भी बिना चखे नहीं चढ़ा सकता क्योंकि पता नहीं चढ़ाने योग्य हो भी कि ना हो स्वाद तो देख लू तो अगर नियम चाहिए पुजारी खोज लो रामकृष्ण सच्चे पुजारी यह बात और है

ये भाव की एक दशा है कई बार भक्त शिकायत करता है नाराज भी हो जाता आखिर हर चीज की सीमा होती है ऐसा ना हो यह दर्द बने दर्द ए लादवा ऐसा ना हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको भक्त बहुत बात कहता है कि मामला बिगड़ा जा रहा है यह दर्द बढ़ा जा रहा है ऐसा ना हो यह दर्द बने दर्द ए लादवा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास औषधि भी ना हो मुझको उलझाए जा रहे हो

और पीछे कह दो कि नहीं है दवा लौटना मुश्किल हुआ जा रहा है ऐसा ना हो यह दर्द बने दर्द एल्ला दवा ऐसा ना हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे भी इलाज ना हो सके आखिर में तो फिर हम फंस गए लौटना समाप्त क्योंकि वो जो रस लग गया तय हरि रस चस्को दया

ना निकसन को घाट खूब उलझाया तो भक्त बहुत बार लड़ भी लेगा झगड़ भी लेगा जब प्रेमपूर्ण झगड़ा होता है तो प्रार्थना का ही एक रूप है अगर तुम्हारी परमात्मा से झगड़ने की हिम्मत नहीं तो तुम्हें भक्ति का पता ही नहीं

अगर तुम प्रेमी से लड़ नहीं सकते तो तुम्हारा प्रेम कमजोर है प्रेम इतना सबल है कि लाख लड़ाइयों को पार कर जाता है और बचता है कौन लड़ाई उसे तोड़ पाएगी सच तो यह है कि हर लड़ाई के बाद और गहरा होकर और निखर के प्रकट होता है भक्त नाराज भी हो लेता है फिर मना भी लेता है और भक्त अगर सच में ही नाराज हो जाए तो भगवान भी मनाता है

वैसी घड़ियां भी आती जब तुम्हारी नाराजगी सच में ही प्रमाणिक होती और तुम्हारी प्रार्थना सच में ही यथार्थ होती तुम्हारा अधैर्य वास्तविक होता है और तुम्हारा हृदय एक जलती हुई लपट होता है तो घटना घटती वर्षा भी होती ये जगत तुम्हारे प्रति तथस्थ नहीं है

अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास नहीं है यह अस्तित्व तुम्हारे में इतना ही उस सुख है जितना तुम इसमें उस सुख हो जाते हो इस सूत्र को ख्याल में ले लेना अगर तुम्हें लगता है कि अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास है निरपेक्ष है अस्तित्व को तुम में कुछ रस नहीं है तो उसका केवल एक ही अर्थ है कि तुमने अभी अस्तित्व में रस नहीं लिया तुम दूर खड़े अस्तित्व दूर खड़ा तुम पास आओ अस्तित्व पास आता

तुम गुनगुनाओ अस्तित्व गुनगुनाता तुम गले में हाथ डालो अस्तित्व भी आलिंगन में तुम्हें लेता तुम जितनी हिम्मत करोगे उतना ही अस्तित्व को भी तुम पाओगे कि उस तरफ से भी उत्तर आता अस्तित्व निरत्तर नहीं है यही तो भक्ति का पूरा का पूरा शास्त्र है अस्तित्व में उत्तर छिपा है अगर तुम पुकारोगे तो उत्तर आएगा अगर ना आए तो जानना की पुकार में कहीं कोई कमी रह गई

ओ प्यासे अधरों वाली इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जा पाए गरजी बरसी सोबार घटाएं धरती पर गूंजी मल्हार की तान गली चौराहों में लेकिन जब भी तू मिली मुझे आते जाते देखी रीति गगरी ही तेरी बाहों में सब भरे पूरे तब प्यासी तू हंसमुख जब विश्व उदासी तू

पपीहे के कंठ पिया का गीत थे रखता है रिमझिम की बंसी बजा रहा घनश्याम झुका है मिलन प्रहर नभ आलिंगन कर झूमी रही भूमि है मिलन प्रहर नभ आलिंगन कर रही भूमि तेरा ही दीप अटारी में क्यों चुका चुका तू उन्मन जब गुंजित मधुबन तू निर्धन जब बरसे कंचन ओ चांद लजाने वाली ऐसे दीप जला

जो आंसू गिरे सितारा बनकर मुस्काए वो प्यासे अधरों वाली इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जा पाए बरसा तो होती बरसा तो हुई दया पर हुई सहजों पर हुई मीरा पर हुई तुम पर क्यों ना होगी बरसा तो हुई है बरसा फिर फिर होगी प्यास चाहिए गहन प्यास चाहिए तुम्हारी प्यास जिस दिन पूर्ण है

उसी पूर्ण प्यास से वर्षा हो जाती तुम्हारी पूर्ण प्यास ही वर्षा का मेघ बन जाती प्यास और मेघ अलग अलग नहीं तुम्हारी पुकार ही जिस दिन पूर्ण होती प्राणपण से होती जिस दिन तुम सब दांव पर लगा देते अपनी पुकार में कुछ बचा नहीं रखते उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है आज इतना है